नमस्कार आप सुन रहे मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए हमारे साथ कलकत्ता से थर्टी जुड़ी हुई है जिनसे हम लोग बातें करेंगे और बहुत ही अच्छा क्लासिकल बेस उनका सिंगिंग का है हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी कर रही है और बहुत, अच्छा, और बहुत अच्छा लगेगा जब आप उनसे बातें करेंगे या परफॉर्मेंस जब आप सुनेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप सभी की तरफ से उनका शांति मेरा नाम तटिनी है मैं कलकत्ता से हूँ मैं आ, क्लासिकल सिंगिंग सीखती हूँ ट्रेनिंग मेरे गुरु प्रसंगित चक्रवर्ती है जो पंडित राजन साजन जी के शिष्य हैं, मैं बनारस घराना की स्टूडेंट हूँ बनारस घराना की सिंगिंग में सीखती हूँ वो आ, सबसे बड़ा आ, सारे भारतीय क्लासिकल सिंगिंग का मेन सेकेंड जड़ है वो तो उस बनारस घराना को भी सेकेंडरी हाईएस्ट माना जाता है सारे कलाओं में से तो वो थोड़ा फेमस सी कला है घराना है हिंदुस्तानी क्लासिकल का तो मैं उसी का ही हूँ जी कोलकाता में एक छोटे से फ्लैट पर भी रहती हूँ मैं माँ और मेरे पिताजी एक साथ रहते हूँ मेरा जन्म हुआ था गुजरात में टू थाउजेंड फाइव ट्वेंटी में हुआ था अहमदाबाद में हुआ था मेरा जन्म और दो 2001 दो हज़ार साल में मैं वापस बा, कोलकत्ता चली आई थी गुजरात में मेरी म का जॉब था वहाँ पर तो वहाँ पर मेरी नानी भी रहती थी तो जब वहाँ मा, माँ पिताजी जब काम में चले जाते थे तो मेरा ख्याल नानी ही रहती थी और अ, मेरे जो ये गाने का ये जो शुरुआत हुई है वो इसका पहला क्रेडिट तो मेरी सबसे पहले नानी को ही जाती है क्योंकि एक्चुअली uh, बात क्या है कि मेरे दोनों परिवार मतलब मेटर पेटर्नल दोनों परिवार से ही सिंगिंग का जुड़ा हुआ तो मतलब मेरे नाना जी भी म्यूजिक कंपोजर है बहुत तरह तरह के म्यूजिक कंपोजर्स हैं स्पेशली बंगाली गाने का और uh, मेरे दादा जी जो है वो एक्चुअली स्पिरिचुअल गाने का ही uh, सिर्फ कंपोजर है लेकिन दो, uh, दोनों तरफ से म्यूजिक का बहुत बड़ा ट्रेड है तो उसी से ही uh, मेरा बचपन से जब मैं माँ की गढ़ में तो पापा बाहर में मेरे को सुनाने के लिए वो बा, बाहर तरह तरह के क्लासिकल म्यूजिक आते थे मुझे अच्छा, सुनाने के अच्छा, लिए ताकि मैं बड़े घर से बाहर आके कुछ तो मेरे कान में रह जाए अच्छा, तो ऐसे करके मेरे जब क्रेडिट जो मैंने कहा कि मेरे नानी को जाते हैं क्योंकि जब मुझे हर वक्त थर्ड मेरे जो मधुर पालन गीत उनके तरफ से तो वो सिर्फ संगीत ही संगीत ही संगीत से जुड़ा हुआ मतलब खिलाते समय लोरी सुनाते समय खेलने से सब कुछ मैं वो गाना गाती थी तरह तरह के गाना गाती थी मतलब सिर्फ स्पिरिचुअल हो फिर राइन्स जैसा बंगाली राइन्स जैसा गाना हो मैं सब पहले वह कैचअप कर लेती थी, थी जल्दी से और मैं उसको याद करके एक दिन से ऐसे कभी सुना लेती जब नानी का मन नहीं होता नानी का और नानी ने मुझे कहा कि जब मैं जब मुझे सुनाती थी तब जब मुझे लोही गाती थी मेरे लिए तब मैं आज ही नहीं मैं उसको कलेक्ट कर रही थी ना नहीं यहाँ ठीक नहीं है वहाँ ठीक नहीं है तो वो ऐसे हंसती थी और अब जब ढाई साल की उम्र की थी तब मैं जब मेरा पहला स्कूल था हॉलीवुड में वहाँ पर छब्बीस जनवरी का प्रोग्राम था तो वहाँ पर मुझे अकेला सोलो परफॉर्मेंस था मेरा एकदम तो फर्स्ट परफॉर्मेंस था सोलो वो वहाँ पर मैं बेंगाली पेट्रियाटिक सॉन्ग गई थी तो उसी से बहुत लोगों ने मुझे शाबाशी थी कि भाई इतनी छोटी उम्र से आप इतने डिफिकल्ट हाँ गाना गा ली जो एकदम मेरा उच्चारण भी बहुत पहले से मच्योर था थोड़ा बहुत फिर तीन साल की थी तब मेरे इन माइंड लोकानी की वहाँ पर एक वर्षा मंगल का एक प्रोग्राम था वार्षिक प्रोग्राम था तो वहाँ पर मेरे मामा जी के छत के ऊपर था वहाँ पर एक प्रोग्राम चला हुआ था तो वहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम विद इंस्ट्रूमेंट मेरे पा पिताजी तबला बजा रहे थे और मेरे साथ मेरी बुआ जी हारमोनियम से बजा रही थी और मैं एक गाना गाई थी mm. वो एक बच्चों जैसे गाना लेकिन फर्स्ट टाइम मैं इंस्ट्रूमेंट में मतलब तो घबराई भी नहीं गई थी मतलब तो अच्छे तरह से ताल मिला के तो mm. अच्छे टाइम से गाती गाना गा रही थी फिर वहीं से मतलब मेरा गा, गाने का ट्रेनिंग शुरू होता है और फिर बाकी का तो पूरी जिंदार मेरे पिताजी के ऊपर जाती है क्योंकि उन्होंने पूरा फुल इंस्पिरेशन से शुरू करके फुल फ्लेज ट्रेनिंग था तो मेरे को एकदम फुल फ्लेज ट्रेनिंग दिया था गाने का कि इस तरह गाना चाहिए इस तरह गाना चाहिए फिर चार साल चार साल की उम्र से मैं रितिक भट्टाचार्य के साथ पहला मेरा क्लासिकल म्यूजिक का ट्रेनिंग शुरू हुआ हाँ था मतलब सरगम से लेकर शुरू तक तान सरगम से सब कुछ वहाँ पर का फुल स्लेच ट्रेनिंग मतलब एकदम जो जड़ होता है बेस जो होता है उन्हीं से शुरू हुआ था मेरा उन्हीं से किया हुआ था मेरा बेस और फिर एक बात बताना भूलिए कि बीच बचपन में मैं एक्चुअली मेरे जो नाना जी थे वो मैंने तो ऐड किया था कि मेरे नाना जी मतलब बहुत तरह तरह के श्लोक फिर स्पिरिचुअल गाने का भी कंपोज थे तो मैं मेरे नाना जी उसी टाइम एक स्लोग बनाया थे सांस्कृतिक एक एक तो तो सुनती रही उनके सामने तो मैं एक दिन अचानक से गाना शुरू कर रही हूँ पूरा डिप्टो जो कॉपी करके मैं गाना दिखा रही हूँ कोई अटका नहीं एक बीच में कोई लिरिक्स में अटका नहीं कुछ भी दिक्कत भी नहीं हुई जी चालन करने में हाँ, थोड़ा हुआ था था लेकिन वो थोड़ी इग्नोर करने जैसा जैसा <laughs> तो तो सभी ने कहा कि इतनी छोटी उम्र से डिफिकल, डिफिकल डिफिकल से डिफिकल्ट डिफिकल्ट गाना तुम गाती हो <laughs> तो मैंने सुन सुन के अच्छा लगता है इसलिए मैं गा, गाना शुरू करती थे चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है जिस तरह से अभी हमने सुना इनकी कहानी तो जिस तरह से बचपन से ही वो चीज़ें एक जैसे इनबॉर्न चीज़ें कह सकते हैं हम लोग गाने का शौक या संगीत के साथ उनका जुड़ाव रहा है तो जैसे जैसे वो बड़ी होती गई और शुरू से ही सारी चीज़ें उनको एक एटमोसफोर अट्मॉस्प्र, एटमोसफियर सराउंडिंग जिसको कहते हैं माहौल उनको मिल गया और जिस वजह से उन्हें ये सब चीज़ें सीखने में पकड़ने में बहुत ही आसानी हुई तो मैं चाहूँगा कि एक आध क्लासिकल जो आपका बहुत ही प्यारा वो कल है वो थोड़ा सा सुनाइए सोता हूँ जी जरूर मैं अपने प्रचलित चक्र जी मेरे जो गुरु हैं उनसे सिखाया गया है मैं एक राम का एक भजन गाती हूँ राम से अमराग करी राम से अमराग करी राम में है। राग जो राम में है राग जो है कलश अमृत भरा तीर्थ में प्रयाग जो राम से अनुराग करी जी में धरकन वही है जी में धरकन वही है आग्नि में है आग जो आग्नि में है आग जो भक्ति की गंगा है पहती नित बसंत पाघ जो राम से अनुराग अरा शक्ति की पूंजी वही है शक्ति की पूंजी tera gijo mohasan mera करी राम में है राग जो राम में है राग जो है कलश अमरित भराए तीर्थ में प्रयाग जो राम से अनुराध करी अनुराध करी, करी बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया भक्ति गीत आशा करताओं और सभी श्रोताओं को भी बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा और आप बहुत ही अच्छी तरह से मंत्र हो रहे होंगे इस वक्त गीत को सुनकर आइए आगे, आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा जैसे आप कलकत्ता से बिलोंग करते हैं तो गुजरात में आपका जन्म हुआ <laughs> लेकिन अभी कलकत्ता में रह रहे हैं तो वहाँ का टूरिस्ट प्लेस जो है उसके बारे में कुछ बताइए स्पेशली विक्टोरिया मेमोरियल जो है mm -hmm. वो रानी विक्टोरिया का वो मेमोरियल वहाँ पर है जो बहुत सुंदर है सुंदर है मतलब मार्डल का एक्चुअल बना हुआ वहाँ पर बहुत लोग जाते हैं वो एक्चुअली खुलता है सुबह के नौ बजे के साथ साथ सा, और वो बहुत बड़ा म्यूजियम टाइप का जब मतलब तीन ठो गेट से उसका म्यूजियम के मेमोरियल के भीतर ही मतलब गेट के खुलने से बहुत बड़ा गार्डन है और वहाँ पर जो तो वाटरफॉल्स जैसा टाइप का है फिर वहाँ पर घुसते एक बहुत बड़ा मेमोरियल वहाँ पर ऊपर एक स्टैचू जैसा फरिश्ता खेल जैसा एक स्टैचू उसका एक खासियत था कि आपको दूर से लगेगा कि वो स्टैचू घूम रहा है जिस तरह सूरज की रोशनी है उस तरफ वो स्टैचू घूमती रहती है इसकी वही वही खासियत है और अंदर जाके आपको विक्टोरिया मेमोरियल में यही एक म्यूजियम बहुत बड़ा म्यूजियम है जो तीन टू तो गेट तीन टू तो, मतलब सेक्शन में भाग किया हुआ है तो, मतलब, और मतलब वो म्यूजियम में मिलते हैं कि बहुत तरह तरह के मतलब पुराने जमाने में हमारे इंडिया कैसे दिखते थे स्पेशल कैलकाटा कैसे दिखता था वहाँ पर राजा राजा राजा लोग कैसे कि कैसे मतलब अपना बिजनेस क्या करते थे शिप्स आते थे फिर ब्रिटिश लोग आने से क्या हुआ वहाँ पर ब्रिटिश लोग आने से वहाँ पर क्या क्या बिकता था एंड और वो सीनरियोज वहाँ पर मतलब पिक्चर के जैसा वहाँ पर दीवार पर चिपका हुआ था और वहाँ पर थोड़ा कुछ कुछ आर्टिकल्स वहाँ पर पुराने जमाने के शिप्स कैसे दिखते थे वह से छोटे छोटे मॉडल्स हैं वहाँ पर मतलब लोग उसी उसी चीज को देखने के लिए वहाँ पर बार बार जाते और वहाँ से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन से इकट्ठा करके आते हैं तो वो एक्चुअली विक्टोरिया मेमोरियल के ऊपर आजकल हमारे स्कूल के सिलेबस में भी प्रोजेक्ट्स के हिसाब से देते हैं ताकि क्योंकि वहाँ पर से बहुत अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन ला सकते हैं तो इसीलिए वो एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है फिर सेंट पॉल्स चर्च है बहुत बड़ा कैथीड्रल टाइप का मतलब वहाँ पर बहुत लोग से Uh, सिर्फ क्रिश्चंस भी हिंदू लोग भी जाते हैं सिर्फ उस चर्च की खासियत देखने का चर्च एक जो पहले जैसा था वो भी आज भी पहले हाँ जो भी आज पहले जैसा है मतलब वहां पर कोई चेंज नहीं है वो पहले वही के मार्बल्स वही के स्टोन्स पत्थर जैसे ब, बना हुआ है वहां पर कोई हाँ सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंजेस बना वहाँ पर बाकी के गार्डन पेंट पेंट कर किया है लेकिन वो बिल्डिंग जो है वो अभी भी वैसा ही है अच्छा ही खड़ा है वहाँ पर और वो चर्च देखने के बहुत जो जो सब जाते हैं फिर एक है जो बिरला प्लानिटोरियम वो है कि तारामंडल का हमारे यूनिवर्स में जो है फिर जो रोमन साइंटिस्ट है जो एस्टोर मिटोर के ऊपर वो एक मतलब वो, वो आलिपुर जू है तो बहुत बड़ा मतलब एरिया लेकर जू है मतलब एक एनिमल को बहुत बड़ा एरिया से लगा तरह तरह के एनिमल्स है वहां पर भीड़ रहता है लेकिन फिर भी लोग भीड़ को इग्नोर कर चले जाते हैं जो एनिमल देखने के और ज़ू में मतलब इतना बड़ा लेकर एक एनिमल को छोटा छोटा सा मोटा मतलब तो मतलब जो हमारे कलकत्ता के <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता जो इस वक्त सुन रहे हैं आपके साथ आपकी बातों के साथ कलकत्ता के टूरिज्म को देख कर आए होंगे डॉइंग तो आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जिस तरह से हम लोग बातें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जब हम लोग बचपन से इन चीज़ों को सीखते हैं समझने की कोशिश करते हैं क्लासिकल जो म्यूज़िक है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं लेकिन उसके लिए प्रॉपर आपको ग्रू मिलना चाहिए प्रॉपर आपको सपोर्ट मिलना चाहिए तो आप प्रॉपरली उन चीज़ों को कर पाते हैं और कई बार ऐसा भी इन टैलेंट होता है जो पहले से ही उनके संस्कार होते हैं तो वो भी चीज़ें काम करती हैं तो आइए अब आगे, आगे बढ़ते हैं मैं चाहूंगा की हमारे श्रोताओं के लिए एक फिल्मी गीत जो आपको बहुत पसंद करता है आप बहुत पसंद करते तो उसके बारे तो में श्रेया जी जो है उनके कुछ सॉफ्ट म्यूजिक जैसा गाना है तो मैं आपको एक गाना सॉफ्ट म्यूजिक के ऊपर सुनाती हूँ सूरज तेरा गर्दिश में है ढलते हुए कह गया फिर लौट के आम गजदीक कहीं है, कही है सुबह गाए जा गाए जा घमे है सर गम गुनगुनाई धुन गाए जा गाई जा गाई जा रात के धाम से सवे राय जा गाई जा गाए जा, जा में है स्वर्गम गुरु धुन गाए जा हो अपना ही अपना क्यों कहलाया है, है कैसे कोई तय करता है कौन पराया है एक वही रिश्ता तेरी कमाई है दर्द के पल में जिसने तेरा साथ निभाया है टूटा हुआ तो क्या सितारा तू किसी का गाए जा गाए जा घमे हैं सर गम गुनगुनाए धुम गाए जा गाए जा गाए जा रात के धागो से सरे गाए जा गाए जा गाए जा गाए जा घमे हैं सर गम गुनगुनाए धुम गाए जा तो तुझ को लेके उन तक जाना होगा खुद चल के मझदारो से तू तो हार नहीं जाना साहू तुझ को पाना हूँ गाल है नो घर के है जिंदगी बही चलती है ये गिर ही संभलती है गाई जा गाई जा घमे है सर गम गुनगुनाई गाए जा गाए जा गाए जा रात के धागों से सवेरा बुन गाए जा गाए जा गाए जा गाए जा गमें है सर गम गुनगुनाए वाह बहुत ही खूबसूरत बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा से गीत आपने सुनाया आशा करता हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा है इस गीत को सुनकर कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से डूब गए होंगे गीत के साथ <laughs> जैसे कलकत्ता के बारे में बहुत सारे लोग एक ऐतिहासिक स्टेट माना जाता तो आपके हिसाब से इतिहास के नजरों से आप कैसे देखते हैं कैलकटा को इतिहास के नाम पर जाना था वहाँ पर बहुत मतलब वहाँ पे स्वामी आनंदा सबसे बड़ा प्रेर है कि जो बेलूर मॉट है वहाँ पर स्वयं रामाकृष्णन जी आए थे वहाँ पर वही बेलूर मॉट में स्थापित किए थे वहाँ वहाँ का जो मूर्ति है तो वहाँ का सब पहला प्रेम जो है हमारा बेलूर मॉट में जो हर दिन किया जाता है शाम को वो पहला प्लेट उन्होंने स्थापित किया था राम, रामकृष्णा जी और फिर स्वामी विवेकानंदा भी, भी, भी, भी वा, पर उनका पहला जन्म हुआ था कैलकटा एक नगर में फिर उसके साथ साथ शारदा देवी जो है रामकृष्णा जी के पत्नी अः ऐसे तरह तरह के बहुत अच्छे अच्छे ग्रेट ग्रेट सोल्स है जो हमारे कैलकटा में पैदा हुए तो आ, उनके बड़े बड़े कार्य उनके आ, और फिर कैलकटा रविन्द्र नाथ जी का भी बहुत बड़ा इसीलिए रविन्द्रनाथ टेगोर जी वहाँ पर अपना कुछ समाधि भी यहाँ पर रखे हुए स्थिति भी है नाम पे तो रविंद्रनाथ जी के लिए भी और ज्यादा ही फेमस है कैलकटा मतलब बंगाली का जो रिच कल्चर है उसके लिए वो रिच कलच कल्चर का मतलब स्थापित कहाँ से हुआ है कहाँ से शुरू हुआ है उसकी शाखा तो उसके लिए कैलकाटा को हिस्ट्री के दूसरे मध्य पे किया जाता है और वहाँ की जो खूबसूरती है उसकी पहचान कैसे आप बता सकते कैलकटा की खूबसूरती यहाँ पर है कि मेट्रो लाइंस जो है फिर बहुत बहुत सबसे फेमस है हमारे हावड़ा ब्रिज और ब्रिज हावड़ा ब्रिज जो उसकी खासियत है कि जो पहले हावड़ा ब्रिज एक काठ की बनी हुई छोटा सा ब्रिज था जो बीच बीच में डिवाइड होता था फिर वो काट से धीरे धीरे लोहे का बना हो जिसके बीच में सब गाड़ी भी जाती है फिर धीरे धीरे उसमें लाइट लगे रहते हैं फिर लास्ट में वो हावड़ा ब्रिज की जो फिनिशिंग है वो कैसे होता है हावड़ा ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत है कालकटा में तो उसकी खूबसूरती है वहाँ पर फिर जो हुगली ब्रिज है फिर हमारे जो ये लॉन्च वॉन्च जाते हैं फिर हमारे साइड में कुछ स्ट्रीट साइड दुकान भी है जो पहले से भी था अभी भी है वहाँ पर फिर आ, कुछ कुछ स्कूल्स है कॉलेजेस है उसकी भी खूबसूरती वहाँ पर जो पहले से ही था अभी उसको कोई चेंज बेंच नहीं है वहाँ पर उसकी समाज रखने की लिए तो कलकाता में रखा गया उसकी भी खूबसूरती है खाने के लिए क्या, क्या खाने के लिए तो बहुत तरह तरह के चटपटे खाने जैसे की भील पूरी पानीपुरी जितने सारे है नहीं वहां का मिठाई फेमस हाँ, मिठाई सिटी पर सबसे फेमस मिठाई तो बात है पर आपने बताया तो मतलब आधे आधे के के से ज़्यादा लोग कोलकाता कोलकाता किस खाने लिए फेमस सिटी मुझे लगता है कि कि की हमारे सभी श्रोताओं को आपकी बातें सुनकर आपके गाने का जो तरीका है वो सुनकर बहुत ही अच्छा लगा है मुझे भी अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगी कि हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा तो चलिए इसके साथ एक मैसेज के साथ हम पूरा करते हैं तो एक मैसेज जो एक गाने वाला मैसेज आप गाने के साथ मैसेज दीजिए <laughs> मेरी मुश्किलें बड़ी है ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है आती है आधी आ तो करुण का खैर मकदम आती है आधी या तो कर मकदम तो फांसे ही तो लगने खुदा ने तुझे डरा है मत कहो खुदा से मेरी मुश्किल बड़ी हैं ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बरा है ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आप मैसेज वाला सुनाया है आशा करता हूँ आप सभी को इस गीत के माध्यम से जो मैसेज आप तक पहुँचा है मुश्किलों में हमें जो है डरना नहीं डलराना नहीं मुश्किलों से बड़ा खुदा है उसे याद करके अपने पर अपने मन पर आगे बढ़ना है हमें तो थैंक यू सो मच हमारे साथ इसका जी बहुत शुक्रिया हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा पहली बार एक्सपीरियंस है चलिए बहुत ही अच्छा लगा हमें भी आपकी बातें आपके टेनेंट को देखकर हमें खुशी हुई और हम बहुत सारी शुभकामनाएं करते हैं मंगल कामनाएँ करते हैं कि आप इसी तरह दिन दुगनी रात चौधनी तरक्की करें अपने सीनियर फील्ड में म्यूजिक फील्ड में फिर मिलते रहेंगे इसी तरह जब भी आप माउंट आबू आएंगे हमारे साथ इसी तरह के प्रोग्राम्स हमारे शुभकामना को हम आपके द्वारा कराते हैं तो चलिए साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप बनेर रेडियो मधुन के साथ सलाम नमस्ते खमगनीसा सन्ते रह मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है आती है मुश्किलों से कि... मेरा खुद